पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्णमुगछते पूर्णश पूर्णमाय पूर्णमेवावशिष्य ओ शाति शांति शांति अध्याय द्वितीय स्वतक के पूरे विचार कर रहा था जिसमें आत्मा की निष्कर्षता निकालने के लिए बहुत सारे उत्तर चल रहे हैं आत्मा का स्वरूप क्या है उपाधि विशिष्ट स्वरूप है अथवा उपाधि रहित स्वरूप है ये विचार करना है यदि उपाधि रहित होता है भय स्वरूप तब तो क्षेत्र ज्ञम चापिमा द्विति घटेगा यदि उपाधि विशिष्ट हो स्वरूप हो फिर क्षेत्रज्ञापिमा द्वैती होगा अद्वैत घटेगा विचार चल रहा है पूर्व पक्ष ने कहा था ज्ञाता का धर्म है अविद्या जो दोष है अविद्या दोष है ज्ञाता का धर्म है तुला विद्या आदि जो अविद्या बताया ज्ञाता का धर्म जो संशय है विपर्य है और अग्रहण है ये जो अविद्या है ज्ञाता का ही धर्म है आत्मा का धर्म है सिद्धांत नहीं जो तो दोष होता है अंतकरण में होता है ये दोष अंतकाल में आत्मा में नहीं है अविद्यादि दोष कहीं जैसे एक दृष्टांत देकर कहा जैसे चक्षु में आँख में तिमु रोग लग जाता है तिमुरोग लगने के कारण एक वस्तु को दो दिखने लग जाता है अथवा ग्रहण नहीं होगा या विपरीत ग्रहण होगा उस स्थिति में संस्कार किसको किया जाता है आत्मा को या चक्षु को चक्षु को किया जाता है चक्षु को संस्कार को दवाई पानी कर दी उसके चक्षु साफ हो जाएगा और रोग अट जाएगा तो यहाँ भी अंतकरण में दोष है इसी अंतकरण की सफाई के लिए कहा जाता है भजन करो पाठ करो पूजा करो अर्चना करो ये सब इसलिए कहा जाता है आत्मा के शुद्धि के लिए कोई कोई दवाई नहीं है भजन पाठ आदि कुछ भी नहीं स्वतः है वो सारे जो भी संत बताते हैं ये करो सो करो अंतकरण की शुद्धि के लिए दो सारे यही हैं अंतकरण की सफाई करनी है यदि अंतकर्ण की सफाई हो जाएगी तो अद्वैत स्वतः भाषेगा देहादि से अतिरिक्त बुद्धि में पहुंचेगा देहादि से अतिरिक्त बुद्धि होने पर स्वतः आत्मा स्फूरित हो जाएगा इस पर, परमात्मा भाव से बासेगा यही कहना है दोष अंतकरण में है जैसे चक्षु में दोष होता है ग्रहिता में दोष नहीं होता ग्रहण करने वाले में दोष नहीं है चक्षु में रोग यहाँ लगा हुआ है इस प्रकार मन में रोग लगा हुआ है इसी मन को रोग को हटाने के लिए जो वचन साधन जो बोलते हैं जब करो तब करो जो कहते हैं के लिए साधन है मन की शुद्धि के लिए चल रहा था तो संका पूर्वादि की संका वही बार बार वही है कि यदि जीवात्मा परमात्मा स्वरूपी है तो शास्त्र अनर्थक दोष जन्म मुक्ति बद, बद्ध बद्ध मुक्ति व्यवस्था नहीं बन पाएगी शास्त्र अनर्थक होगा किसको उपदेश कर कौन बं, बंद है बद्ध है ही नहीं तुम साधन करके मुक्त हो जाओ किसको बोलेगा शास्त्र प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध प्रत्यक्ष प्रमाण सुख दुख का संसार का अनुभव हो रहा है सुख दुख का अनुभव हो रहा है और यदि परमात्मा ही है असंसारी है आत्मा ये संसारी नहीं है तो फिर किसके लिए होगा सुख दुख का अनुभव कौन करेगा प्रत्यक्षादि प्रमाण काम कर रहे हैं सुख दुख का अनुभूति हो रही है सुख दुख की तो और अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है गुरु पक्ष ने कहा था मेरे जगत में विचित्रता है तो जगत की जो वैचित्र देखते हुए कारण में भी विचित्र मानना पड़ेगा तो यहाँ के जो सुख दुख आदि विचित्रता है इसके कारण धर्माधर्मा धर्मा है तो द्वैत है का अद्वैत का सिद्ध होता है ये पूर्व पक्षी का कहना था फिर वही बात यहाँ दोबारा कहने जा रहा है पूर्वाजी ईश्वरत्व सती आत्मराव असंसारित्व आत्मा असंसारित्व ईश्वरीय सती आत्मा यदि असंसारी है वास्तव में संसारी नहीं है ईश्वर है यदि परमात्मा ही है ऐसा मानने पर विधि शास्त्र से अध्यक्षादेश अनर्थक क्या विधि जो विधि शास्त्र है ये करो सो करो कहने वाला जो विधि शास्त्र अनर्थक होगा और अध्यक्ष अध्यक्षादेश प्रत्यक्षादि प्रमाण भी अनर्थक हो जाएंगे यदि वास्तव में यह हो तो किसको उपदेश करे शास्त्र यदि ईश्वर तो भावी है अनर्णय तो प्रत्यक्षादि अध्यक्ष माने प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण का अनर्थक होगा इसलिए तात्विकम एवत्य संसारित्व तो कहते हैं सिद्धांत ने कहा था संसारी तो काल्पनिक है औपाधिक है और ईश्वर इस तो इसमें वास्तविक है कहा था ये तो बोलते नहीं ये सारी व्यवस्था बनानी पड़ेगी शास्त्र को अनर्थक नहीं करना है यदि जी परमात्मा ही हो वास्तव में तो फिर शास्त्र अनर्थ किसको उपदेश करेगा शास्त्र प्रत्यक्षादि प्रमाण भी किसको विषय बनाएगा संसारी आत्मा नहीं है तो सुख दुख का अनुभव करने वाला यदि नहीं है तो सुख दुख किसको बताएगा प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध अनुमान प्रमाण का विरोध है ये सारे मान करके तस्य संसारित्व यह आत्मा में संसारित्व वास्तविक है औपाधिक नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा ये सारे शास्त्रादि को चरितार्थ करने के लिए पूर्व पक्ष ही बोल रहा है तात्विकमें वास्तविक परमार्थक परमार्थ पारमार्थकम तात्विकों में तस्व संसारित तस्वीर आत्म संसारित्व तात्विकम वास्तविकम वास्तविक है पूर्वाद यही शंका करता है तो सिर्फ नन हो या शंका भी है नन सती संसार संसारित्व भावे संसारी और संसार दोनों न हो सुख दुखाती संसार भी नहीं हो सुख का भोगता संसारी भी न हो जीव प्राप्त में परमात्मा ही हो तो संसार संसारित्व भावे सती संसार और संसारी दोनों के अभाव संसार मान सुख दुखा थी जो संसार है और संसारी माने उसका भोगता दोनों के आवाज़ काल में ऐसा मान्य पर शास्त्र अनर्थक क्या आदि दोष है शास्त्र अनर्थक एक दोष आदि से और भी दोष है आदि प्रमाण का भी दोष है शायद ये दोष होगा दोष आएगा ये पूर्व ने कहा तो सिद्धांत कहते ना तो ऐसी बात नहीं है सर्वैर अभ्युपगतवा आत्मवादी भी अभ्युपगतो दोषो नहीं क्या परिहर्त सिद्धांत कहते भाई उस अवस्था में मुक्ति अवस्था में कैवल्य अवस्था में सब वादी के मत में यही संसार और संसारी दोनों रहता। नहीं रहता चाहे केवल अद्वैतवादी नहीं द्वैतवादी हो कोई भी वादी हो संसार संसारी दोनों नहीं रहता किस अवस्था में पोक्ष काल में तो सभी वादियों के द्वारा वादियों के मत में दोष आएगा कि संसारी न हो तो कौन करेगा केवल एक के द्वारा इसका परिहार नहीं करना चाहिए मैं अकेला क्यों करूं सिद्धांत ये बोलते हैं सर्वैर अभिपतत्व उस अवस्था में सब स्वीकार किया है संसार और संसारी नहीं होता मुख्य अवस्था में संसार भी नहीं है सुख दुखादी संसार भी नहीं संसारी जो उसका भोगता भी नहीं सर्वैरवादी भी अभिपतत्वाद सभीवादियों ने स्वीकार किया है मान द्वैतवादी भी मानते हैं मुख्य अवस्था में सुख दुख का अनुभव करने वाला कोई होता नहीं मानते हैं संसारी नहीं है संसार नहीं मानते हैं तो सर्व ही, ही मानिए अस्मार्थ सर्व आत्मवादीर जितने में आत्मवादी हैं उस अवस्था में संसार और संसारी को नहीं मानते सर्व आत्मवादी वीर अब भी को तो दोष स्वीकार किया है तो उसको सभी उस काल में संसार भी नहीं संसारित्व तो भी नहीं ऐसा मानते हैं ये सभीवादी मानते हैं ना एक न परिहर तो भवती केवल मेरे द्वारा में सिद्धांति के द्वारा इसका परिहार करने नहीं होता है यदि दोष है तो सब दोष आई है काल में किसी ने भी नहीं है बंधन संसारी भी नहीं संसार भी नहीं सभी मानते हैं यदि संसार संसारी रहेगा तो फिर अभी का और तभी का क्या अंतर होगा सभी वादियों के द्वारा वादियों के ऊपर ये दोष है तो मैं मैं अकेले मेरे द्वारा एक खंडन कहू के नहीं है इसको उत्तर मेरे द्वारा ही थे ना कोई नहीं सिद्धांत बोलते हैं कथम अभी बोलता पूर्व पक्ष बोलता कैसे स्वीकार किया सभीवादियों ने द्वैतवादियों ने स्वीकार कैसे किया का आगे गुरुवादी की कथमता मुक्तात्मा नाम संसार संसारित्व व्यवहार अभाव सर्वे आत्मवादी इश्यते सिद्धांति बोलते मुक्तात्मा हो गए जो मुक्तात्मा अवस्था में साधन करके मुक्त हो गए द्वैतवादी साधन के द्वारा मुक्त मानते हैं और अद्वैतवादी भी सा, साधन से मुक्त मानते हैं किंतु तो उनके यहां जीव स्वयं साधन करेगा अपनी मुक्ति के लिए यहां अंतकरण की सफाई करेगा दो सारे अंतकरण में वेदांति मत गए आत्मा में नहीं है उनके मत पर आत्मा में दोष है सारा संसार है उसको हटाना है या तो औपाधिक संसार अंतकर्ण का है आत्मा में आरोपित हो रहा है अज्ञान के कारण आत्मा निर्दोष है अभी भी दोष नहीं है संसार सारे अंतकर्ण है वेदांति ऐसा मानते हैं और द्वैतवादी जो मानते हैं आत्मा में ही दोष है संसार आत्मा में है इसको हटाना है इतना अंतर है उनका वास्तविक हमारे यहाँ औपाधिक इतना अंतर है तो कथम अभिभा कैसे स्वीकार किया द्वैतवादियों होने संसार और संसारी का संसारिकता में कैसे माना संक आगे तो कहा मुक्तात्मा नाम जो आत्मा होते है ना उनमें संसार और संसारित तो व्यवहार भाव है संसार और संसारी तो व्यवहार का अभाव है उसका सर्वैर एवं आत्मवादी भी ऐसे सभी जितने भी आत्मवादी है उन्होंने मुक्तात्मा में ऐसा माना है संसार भी नहीं होता संसारी भी नहीं होता हम अभी भी बोल रहे संसार संसारी अभी भी नहीं कह रहे हम वो कहते हैं मुक्ति अवस्था में नहीं, नहीं अभी है बोलते हैं उनके यहाँ वास्तविक है संसार संसारी और हमारे संसार और संसारी औपाधिक है ये अंतर है ठीक है कहते हैं विद्यावस्था आयाम अविद्यावस्था आयाम बात मत में विद्यावस्था अथवा अविद्यावस्था और द्वैत्यवादी को यहाँ क्या है विद्या अविद्या नहीं मानते क्या मानते मुक्तावस्था बद्वावस्था वो मुक्ता और अबद्ध दो अवस्था मानते हो और यहां पर विद्या और अविद्यावस्था इतना भेद है सिद्धांत में द्वैतवादियों में विद्यावस्थायाद मत में जो ज्ञानावस्था में विद्यावस्था किस अवस्था में संसार संसार शास्त्रादि अनर्थक किस अवस्था में है जो शास्त्र आदि अनर्थक होगा अद्वैतवाद में कहा अथवा प्रत्यक्षादि प्रमाण अनर्थक हो जाएगा कहा किस अवस्था को लेकर ज्ञानावस्था में कहा अथवा अज्ञान अवस्था में कहा सिद्धांत पूछ रहे दो विकल्प विद्यावस्था आयो मैं ज्ञान अवस्था आयो ज्ञान की अवस्था अच्छा अच्छा में अथवा विद्यावस्था है शास्त्र अनर्थक क्यों शास्त्र अनर्थक तुमने जो कहा किस अवस्था को लेकर कहा हमारे ऊपर विकल्प ऐसे विकल्प करके सिद्धांति आद्यम प्रत्याह पहले वाले को कहते हैं विद्यावस्था में शास्त्रादि अनर्थक सभी वादी के मत में होते हैं हमारे मत में नहीं जो ज्ञान अवस्था में पहुंच जाता है मुक्ति अवस्था में वहां कहा संसार और संसारी किसी का कोई भी वादी नहीं मानता ठीक है पहला वाला विद्यावस्था में शास्त्रार्दि अनर्थक सभीवादी ने माना है इसलिए मेरे द्वारा ही उस दोष का परिहार करना युक्ति संगत में सिद्धांत न करके कहा था, था। सर्वे ने अप्युग तत्वादि कहा था विद्या ज्ञानावस्था में तो संसार संसारी का अभाव सभी ने माना है इसलिए शास्त्रार्थी अनर्थक माने जाते हैं उसका सभीवादी के मत में है सर्व इत्यादि कहा था ही आत्मवादी भी जितने है जो आत्मवादी नहीं थे देहात्मवादी हैं उनके बात अलग है चार बाग आदि बात मतलब वहां मुक्ति भी नहीं है बंधन में नहीं ऐसी है अब्दिक वो तो दोष है सभी आत्मवादियों के द्वारा स्वीकार किया हुआ जो तो मानी ज्ञानावस्था में कोई संसार संसारी नहीं होता नएके न परिहर्तव्य परिहर्तव्य नौती एक के द्वारा जो मैं वेदांति हो अद्वैतवादी हो मेरे द्वारा ही परिहार क्योंकि नहीं वो दोष ऐसा की का कहते हैं विदुषो मुक्त से माने ज्ञानी जो मुक्त अवस्था में, में है अभी मुक्ति अवस्था में है संसार तद आधारत्व और अभाव संसार और उसका आधार संसारी संसार जिसमें रहेगा दोनों का अभाव सभी वादियों ने स्वीकार किया है संसार और संसारित्व तो का संसारी आत्मा और संसार सुख दुखादी विदुषो ज्ञानी का मुक्त से जो मुक्त ज्ञानी है उसका संसार तद आधार तो और संसार उसके आधार संसारी है वो ये दोनों का अभाव से जो अभाव है उसका सर्ववादी भी संमतवाद सभीवादियों ने स्वीकार किया है उस काल में संसार भी नहीं होता संसारी भी नहीं होता सभीवादी मानते द्वैतवादी अद्वैतवादी सब मानते हैं तत्र शास्त्रादि शास्त्र आनर्थक्यादि चौद्यम मैयाव न प्रतिविधेय रहते उसमें शास्त्र अनर्थक क्या दोष दे रहे हो तुम द्वैतवादी शास्त्र अनर्थक हो जाएगा या कत्ववाद तो में कह रहे हो उस, वो केवल मैं मेरे द्वारा ही वो खंडन के योग्य नहीं वो दोष निराकरण के योग्य नहीं है सभी के मत में दोष आएगा संसार और संसारिक अभाव सभी के द्वारा सभी मत में है कहा न प्रतिवेदित रहे मेरे द्वारा उसका उत्तर नहीं होना चाहिए संग्रह आक्यम विप्रणती न सर्व अभ्युक्त आदि तथा था सिद्ध ना कि वहां से भाई सिद्धांतिक संक्षिप्त कहा था उसके व्याख्या करते हैं यही सर्वे ही आत्मवादी भी इसकी व्याख्या है संग्रह वाक्य की व्याख्या है, है। सर्वैर ही आत्मवादी भी जितने भी आत्मवादी और आत्मवादी लोग अलग है शरीरवादी अलग है चार आत्मवादी जितने भी हैं उनके द्वारा अभ्युक्तो दोष स्वीकार किया हुआ दोष है कब मैंने ज्ञानावस्था में मुक्ति अवस्था में संसार और संसारी दोनों नहीं होता ये सबने माना है क्योंकि संसार संसारी रहेगा तो मुक्ति क्या होगी वहां अभिप्राय अज्ञात प्रश्न स्वाभिप्राय अभिप्राय नहीं समझा पूर्ववादी द्वैतवादी अभिप्राय ने समझा सिद्धांति का सबने स्वीकार किया वो दोष का हाथ वो अभिप्राय ने समझा प्रश्न में अपना अभिप्राय करते प्रश्न उसका था कथम अभिग्गत प्रश्न कर रहा हो कैसे स्वीकार किया जाता सबके द्वारा कथम अभिज्ञता है तो उत्तर दे दिया है मुक्तात्मा नाम संसार संसारित्व का अभाव व्यवहारा अभाव मुक्तात्माओं में तुम भी मानते हो संसार संसारित्व का अभाव व्यवहार नहीं होता वहां मुक्तात्मा में सर्वैर आत्मवादी परिषद जितने भी आत्मवादी हैं सबके द्वारा स्वीकार किया जाता है तो केवल मेरे यहां ही नहीं केवल अद्वैतवाद में संसार संसारी का अभाव मात्र ना हमारे ज्ञानावस्था में तुम्हारे यहां मुक्तावस्था में बात इतनी है ठीक है तरी तब तो मुक्तान प्रति विधिशास्त्र से अध्यक्षाध्यक्ष अनर्थक क्या और पूर्वादी फिर शंका तब तो बात ये आ गई जो मुक्तात्मा है जो मुक्त हो गए जो उनके लिए विधि शास्त्र जितने भी विधान करने ये करो शो करो शो करो कहने वाला शास्त्र अनर्थक होगा और प्रत्यक्षादि प्रण अनथक हो जाएंगे मुक्तात्मा के लिए स्थिति आ जाएगी पूर्वादि की शंका तरी तब तो मुक्ता मुक्त अवस्था में मुक्तात्मा हमें संसारी और संसार का अभाव है ऐसा सामान्य परमा है उनके प्रति विधिशास्त्रिशास्त्र का अनर्थक्य और प्रत्यक्षादी जो प्रमाण है उनमें अर्थ क्या होगा मुक्तात्मा के प्रति ऐसी शंका है असंक्य न चर के भाष्य को उत्तर देते हैं न च तेसाम शास्त्र अन्य दोष प्राप्ति रता किसी भी वादी ने तेमान्य मुक्तात्मा नाम जो मुक्तात्मा है ऐसा मुक्तात्म नाम शास्त्र अनर्थक आदि दोष प्राप्त है ना शास्त्रादि अनर्थक्य के प्राप्ति रूपी दोष किसी ने भी स्वीकार नहीं किया है कोई भी स्वीकार नहीं करता कोई भी बाजी नहीं करते तो हमारे ऊपर ही केवल शास्त्र अर्थक थोड़ी होना है शास्त्र अनार्थक हो चाहे प्रत्यक्ष आदि अनार्थक हो मुक्तात्मा में सभी बाजी मानते शास्त्र भी अर्थक है तत्वेदा अवेदा भवंती बोलते ना उस काल वेद भी अवेद हो जाते माता अमाता पिता अपिता कोई रहता उस मुक्ति अवस्था में तो सबका निषेध करता है वहां मुक्ति अवस्था में विभेद निषेध कर देता है न चाह इत्यादि एक आता है न तो तैसा हम शास्त्र अनर्थक आदि जैसा हमारे मुक्तात्मा हम जो मुक्तात्मा है उनके लिए शास्त्र अनर्थक आदि दोष है शास्त्र अनर्थक प्रत्यक्ष आदि प्रमाण क्या अनर्थकता दोष की प्राप्ति न स्वीकृता न उद्योगता नहीं स्वीकृति किसी ने भी स्वीकार है वो मुक्तात्मा तथा जैसे उन्होंने द्वैतवादियों ने स्वीकार नहीं किया है मुक्ति अवस्था में तथा इसी प्रकार हमारे भी बोलना चाहते सिद्धांत जैसे द्वैतवादियों ने मुक्त आत्मा में कोई भी प्रत्यक्षादि प्रमाण आदि का विरोध भी नहीं माना दोष भी नहीं मानते हैं शास्त्र के अनर्थ के दोष भी नहीं मानते हैं ठीक इसी प्रकार हमारे यहाँ भी अद्वैतवादी के मत प्रति तथा न क्षेत्र ज्ञान हम है न हमारे अमागम जो क्षेत्रज्ञ नाम ईश्वर एकत्व तो जो क्षेत्रज्ञ जीव मानते हैं उपाधि काल में जीव कहते थे क्षेत्रज्ञ बहुत क्षेत्र जानते थे क्षेत्रज्ञ शरीर को जानने वाला मानते थे ईश्वर एकत्व ईश्वर के साथ एकता मानने पर ईश्वर एकत्व तो सती ईश्वर के साथ एकता मानने पर उपाधि तो हटाया एक ही है वो वास्तविकता इतनी है वह एक करना भी नहीं है भिन्न हुआ भी नहीं था वास्तविक कल्पना हो गई थी जैसे आकाश था मठ बरा दिया ये घेरा लग गया दीवार का घेरा लगने घटाकाश नाम मिल गया और ये आकाश रूप में ही देखना इसको के बोल घेरा तोड़ देना है बात इतनी है कि दीवार लगा हुआ तोड़ो घटाकाश वास्तव में उत्पन्न हुआ ही नहीं आकाशीय था आकाशीय आकाशीय रहेगा बात इतनी है ठीक इस प्रकार यहां भी है उपाधि को हटाना है सारे जितने भी साधन जितने भी उपाधि हटाने अंतर्गत शुद्धि होगी तो उपाधि हटे न हम देह में पहुंचेगा यही कारण है यही बताना है जिस प्रकार मुक्तात्मा में द्वैतवादी में शास्त्रादि के दोष स्वीकार किया है ठीक इसी प्रकार न हमारे का हमारे यहाँ भी वेदांति के यहाँ अद्वैतवादी के पद में भी क्षेत्र ज्ञानाम जो जी जीवन ईश्वर एकत्व तो थे जब साधना पूरी हो गया अंतकरण शुद्ध हो गया तो ईश्वर के साथ एकत्व तो दिखेगा इसका फंसेगा शास्त्रार्थक भव तो हमारे यहां भी शास्त्र अर्थक हो जाए जब मुक्तात्मा में उनके यहां शास्त्रार्थक हो जाता है उस अवस्था में तो हमारे यहां भी ज्ञानावस्था में शास्त्रार्थक हो जाते हैं कोई आपत्ति नहीं हमें अविद्या विशेष अर्थवत्व किंतु मुक्त माने ज्ञानावस्था में, में शास्त्रार्थक हो जाते किंतु अज्ञान काल में अर्थवान होते हैं जब तक आत्मा को देहादि से पृथक नहीं कर पा रहा है अनादि अज्ञान से उत्पन्न अंतकरण है वहां पर संस्कार पड़ा हुआ है मनुष्योहम संस्कार है उस काल में तो शास्त्रार्थी सार्थक हो जाएंगे व्यावहारिक सत्ता में शास्त्रादि सार्थक है पारमार्थिक सत्ता में शास्त्रादि अनर्थक है क्योंकि द्वैतवादी जो है ना वास्तव में व्यावहारिक सत्ता को नहीं मानते प्रातिभाषिक सत्ता को नहीं दो ही मानते हैं एक यही है व्यवहार है और एक परमार्थ और ईश्वर है तीन प्रकार की सत्ता त्रिव्र सत्ता नहीं मानते हो और हम तीन प्रकार की सत्ता मानते हैं तीन तरह से व्यवहार होता है एक तो रज्जु में सर्प भासना अलग प्रकार है अभी मिट्टी में घड़ देखना अलग प्रकार है ये व्यवहार में है वो कल्पना है इसको कल्पना नहीं कर सकते और तीसरा है इस व्यवहार जगत से जब उठ जाता है व्यक्ति ऊपर की स्थिति में पहुँचता है वो पारमार्थिक सत्ता आत्माभाव में पहुँचता है उस काल में शास्त्रार्थी अनर्थक है कोई आपत्ति क्या आपत्ति है मान एक अव्यवा द्वितीय अवस्था में कहां शास्त्र है कहां शास्त्रा है कहां शास्त्र है कोई है ही नहीं वहां ये कहा ना है ये कहा न था तेसाम शास्त्र अनर्थ के दोष प्राप्ति रहा था तेसा मैंने मुक्तात्मनाम द्वैतवादियों ने मुक्त मुक्तात्माओं में शास्त्रादि अनर्थ के दोष नहीं माना है स्वीकार नहीं किया है तथा उसी प्रकार हमारे यहां भी न हमारे अमाकम मतेपी वेदांति मते नाम मतेपी क्षेत्र जो क्षेत्र के जितने भी कहलाते थे औपाधिक अवस्था में ईश्वर एकत्व से जो ईश्वर के साथ एकता होगी उपाधि हटाने पर होगी नहीं है एकता ही है तो उपाधि को हटाना है घटाकाश महाकाश ही है उपाधि हटाओ ना ये भिन्न नहीं है कि महाकाश निकल के आया घटाकाश और बाद में जाके महाकाश में मिलेगा ये सब नहीं होता वो तो है बर्फ जो है जली है जल से अतिरिक्त नहीं है जल ही है वो तो कैसे वो शीतता उपाधि को देना गर्म कर देना उष्ण बना देना क्या दिखेगा जली है पहले भी जली था अभी भी जली है उपाधि हटाने का काम है यार तो आत्मा तो परमात्मा ही है ये अभार यहाँ यही है तथा न क्षेत्र ज्ञान अभी समय कहते है ईश्वर के, के साथ एकता होने पर शास्त्रार्थक हो तो हमारे यहाँ भी शास्त्रार्थक हो उसका अलग जब तक क्षेत्र के का ईश्वर के साथ एकत्व तो नहीं दिखेगा एकत्व तो ज्ञान नहीं होगा तब तक ये अवस्था है अविद्या अवस्था शास्त्र आदि सार्थक है उसे शास्त्र के माध्यम से चलना है उस का में का शार्थक है शार्थक है। है। काल में उसको उसी के माध्यम से अंतकरण की शुद्धि होगी साधन करने पर अविद्या विषय अर्थवत्व अज्ञान काल में अर्थवान सार्थक है शास्त्र आदि अनर्थक नहीं है तो ज्ञानकाल में अनर्थक यही कहना है अज्ञान काल में सार्थक है यथा द्वैती नाम सर्वेशा बंदावस्थायाम में शास्त्री अर्थवत्वम जैसे द्वैतियों के मत में द्वैतवादियों के मत में माने आत्मा अनेक मानने वाले मत हैं ईश्वर भिन्न है आत्मा भिन्न है मानने वाले मत हैं यथाद्वैतीम द्वैतवादी में सर्वेशा जितने भी द्वैतवादी है सबके मत में बंदावस्थायाम उनकी बंद अवस्था मुक्त अवस्था दो अवस्था मानते हैं और हमारे यहाँ विद्यावस्था अविद्यावस्था दो मानते हैं हम ज्ञान और अज्ञान अवस्था उनकी बद्ध और मुक्त अवस्था इतना भेद है यथा द्वैती नाम सर्वेशा जितने द्वैती हैं जितने विवादी हैं सब बंदावस्थायाम एवं शास्त्रार्थी अर्थवत्व बंदावस्था में जो बद्ध है जीवक बंधन में उस अवस्था में शास्त्रार्थी सार्थक होते हैं उनके यहाँ न मुक्तावस्थायाम एवं मुक्तावस्था में शास्त्रार्थी अनर्थक सार्थक नहीं होते उनके यहां मुक्तावस्था में ठीक इस प्रकार एवं इस प्रकार हमारे यहाँ भी एवं इसी प्रकार हमारे यहां अविद्यावस्था में शास्त्रादी शार्था साधक है और विद्यावस्था में साक है त्रेदा तत्र वेदा अवेदा होतीक्य है नो आत्मनो बंधमुक्ता वस्ते पर वस्तुते दैती न अतो अेय उपादेय साधन सद्भाव्य शास्त्रादी अर्थवत्व पूर्वादी शंका करता है कि महाराज नानो पूर्वादी द्वैतवादी लोग शंका करते हैं नानो आत्मरो बंधमुक्ता अवस्था आत्मा की दो अवस्था है अवस्था मुक्त अवस्था द्वैतवादी को बचते हैं आत्मा बंधन में होता है मुक्त हो जाता है साधन के द्वारा आत्मरो बंधमुक्ता अवस्थे प्रथमा की दो वचन बंदावस्था मुक्तावस्था दो परमार्थता एवं वास्तविक है दोनों बंधन भी वास्तविक है मुक्ति भी वास्तविक है हम दो परमार्थ तो एक वस्तु है वास्तविक है दोनों द्वैती नाम न ना द्वैती नाम न ना हमारे अस्माकम द्वैती नाम हम जो द्वैती है ना द्वैतवादी हमारे यहां पर दोनों अवस्था वास्तविक है बद्ध अवस्था भी वास्तविक है मुक्ति अवस्था भी वास्तविक है वास्तविक है सर्वेशम जितने भी द्वैतवादी है ना न सर्वेशा हम जितने भी द्वैतवादी सबके मत में बंधन अवस्था और मुक्ति अवस्था दो अवस्था है तो बंधन अवस्था भी वास्तविक है मुक्ति अवस्था भी वास्तविक है तो साधन वास्तविक होंगे सब वास्तविक के द्वारा वास्तविक की प्राप्ति होगी क्यों वो साधन अपनाएगा द्वैत अवस्था में बंधन को हटाना है एक को हटाना है एक को ग्रहण करना है बंधन बद्ध अवस्था को हटाना है मुक्ति अवस्था को ग्रहण करना प्राप्त करना है हे उपाधे एक अवस्था है द्वैत अवस्था है हाँ बद्ध अवस्था है उनके बदल बंधन अवस्था है और मुक्त अवस्था उपादेय है ग्राह्य है तो हे उपादेय हे और उपाधेय दो अवस्था है हमारे पास एक त्याज्य है एक ग्राह्य है बंधन को त्यागना है बंधन अवस्था को मुक्ति अवस्था को प्राप्त करना है तत्साधन उसके साधन है। एक को त्याग करने में साधन है एक के लिए प्राप्ति के लिए साधन करेगा दो प्रकार के साधन करेगा हमारे यहाँ द्वैतवादियों के मत की बात है ये तत्साधन सद्भाव है उसके साधन के सद्भाव होने पर एक हेय है एक उपाध्य दो अवस्था है बंधन त्याज्य है और मुक्ति ग्राह्य है तो दोनों के साधन होंगे जो त्याग करने के लिए ग्रहण करने के लिए साधन होंगे वो साधन करते हुए चलेगा जब अवस्था में सद्भाविक शास्त्रार्थ अर्थवत्व उस साधन बताएगा शास्त्र उसी भी ये करो ये मत करो उसके लिए अर्थवान हो जाते हैं शास्त्र हमारे द्वैतवादी के मत क्यों दोनों अवस्था वास्तविक है हमारे यहाँ औपाधिक तो कोई है ही नहीं कल्पित नहीं ये, है वास्तविक है द्वैतवादी बोलते पूर्ववादिक बोलता है आत्मनो बंध मुक्ता अवस्थे परमार्थकता इस आत्मा का बंधन अवस्था अवस्था पारमार्थिक वास्तविक है औपाधिक नहीं माने सिद्धांती वेदांति क्या मानते हैं बंधन अवस्था औपाधिक है मुक्ति अवस्था वास्तविक है ये कहते हैं दोनों वास्तविक है द्वैतवादी यही कहते हैं नो नो आत्मरोग बंध मुक्ता अवस्थे परमार्थ है वे। दोनों अवस्था वास्तविक है वस्तुभूतें वास्तविक वस्तु है दोनों और वस्तु नहीं है आपके है। यहीं है यहां जैसा यहां ही हमारे यहां द्वैती नाम न ना सर्वेशा का हम जो द्वैतवादी न माना अस्मागम द्वैती नाम हम जो द्विती द्वैतवादी लोग हैं हमारे यहां बंधन और मुक्ति अवस्था दोनों वास्तविक है तो इसलिए तो हम हेय और उपाधि का साधन रूप वेद को ग्रहण करते वेद हमारे यहाँ सार्थक हो जाता है एक हेय है उपाधेय है बंधन अवस्था त्याज्य है और मुक्ति अवस्था ग्राह्य है ये साधन बताएगा भेद। वेद अर्थवान होता है वेद हमारे यहाँ दोनों अवस्थाओं के लिए अर्थवान हो जाता है एक हेय है एक त्याज्य है अवस्था इसे शास्त्र आदि जो शास्त्र आदि जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों शास्त्र सब अर्थवान हो जाते हैं सार्थक होते है हमारे यहां द्वैत अद्वैत ही नाम बोल रहा है तू तो मानी किंतु जो अद्वैतवादी है ना वेदांति जो बनते हैं अद्वैतवादी इनके पद में तो अद्वैती नाम, नाम, जो नाम थी थी थी तो अद्वैती नाम पुनर्द्वैतीय फिर कैसी स्थिति है अद्वैतियों का द्वैत से अपरमार्थत्व उनकी एक अवस्था अपरमार्थ अवास्तविक है कौन द्वैत द्वैतावस्था तो शास्त्रार्थी जो होते हैं द्वैतावस्था में अपरमार्थिक है वो वास्तविक नहीं है अद्वैती अद्वैतीम पुनर्द्वैत अपरमार्थत्व अद्वैत अवस्था अपरमार्थिक है वास्तविक नहीं है कल्पित है उनके यहां अविद्या कृतत्व तो क्यों अवास्तविक अज्ञान के द्वारा है द्वैतावस्था ये इनके यहाँ हमारे यहाँ तो वास्तविक है पूर्वादि बोल रहा है अवस्था इनके अविद्या के द्वारा बनाया हुआ है अविद्या के मानते अविद्या के द्वारा किया हुआ मानते हैं इसलिए वो अवास्तविक है परमार्थिक नहीं है बंदावस्था यहां और बंदावस्था जो है बंधन अवस्था आत्मा अपरमार्थत्व निर्विशत्वाद आत्मा यदि अपरमार्थ हो आत्मा के बंदा अपरमार्थ हो आत्मा का वास्तविक रहो बंधन में वास्तविक आत्मा न हो तो क्या होगा निर्वेक्ष किसको विषय बनाएगा शास्त्र अद्वैतवादी के यहां द्वैत अपरमार्थ कल्पना है द्वैत पारमार्थिक नहीं है द्वैत स्थिति अद्वैत पारमार्थिक यहां द्वैत हमारे यहां तो दोनों वास्तविक है पारमार्थिक है इनके यहाँ ऐसा नहीं है अद्वैतवादी के मत में अद्वैत नाम पुनर्द्वैत अपरमार्थत्व तो द्वैत अपरमार्थ है अवास्तविक है वास्तविक नहीं है काल्पनिक है औपाधिक है अवित्य क्यों अवास्तविक क्यों अविद्याकृतत्वात्थ अविद्या के द्वारा से है मानते हैं ये लोग द्वैत को और बंदा बंदावस्था आया सर तो मान द्वैत को हटाने का अवास्तविक को हटाने के शास्त्र आदि क्या सार्थक होंगे क्या हटाएगा उसको है ही नहीं जब कल्पना है जब तो क्या हटाना उसने और बंधन बंधन अवस्था को हटाना हो तो कह बंदा रहे बंदावस्था ऐसा आपको अप्रमार्थ बंधन अवस्था भी वास्तविक नहीं है बस्ता अवैतवादी तो तो को वास्तविक नहीं है अत्ववादी के यहां काल्पनिक वो भी बंधन तो निर्विषय किसको विषय बनाएगा द्वैत को विषय नहीं बना पा रहा है बंधन बंदावस्था को विषय नहीं कर पा दोनों अवास्तविक काल्पनिक है दोनों इसलिए शास्त्रार्थी अनर्थक आवश्यक है अनर्थक किसके लिए शास्त्र आवश्यकता पर इतजेद ऐसा पूर्ववादी बोले माना हमारे यहाँ तो सार्थक हो जाएगा दोनों अवस्था सार वास्तविक है तो एक को ग्रहण करना है एक को छोड़ छोक्ष त्यागना है बंधन अवस्था को छोड़ना है उसके लिए अनुष्ठान आदि करना पड़ेगा इसलिए शास्त्र सार्थक हो जाएगा और मुक्ति अवस्था को ग्रहण करना है उपाध्यय हो इसके लिए भी शास्त्र बताएगा इस तरह से मुक्ति होगी करके तलना पड़ेगा सार्थक हो जाता हमारे अद्वैतवादी के यहाँ तो दोनों कल्पित अवस्था भी कल्पित बंधन अवस्था भी कल्पित भी कल्पित दोनों कल्पित हैं तो वो कल्पना के लिए हटाने के लिए शास्त्र के लिए क्या आवश्यकता है उनकी अनर्थक हो गया आपको अद्वैतवादी में ऐसा पूर्ववादी की शंका तो सिद्धांत का ना ना कर बोलते आत्मरो अवस्था भेद अनुभव है तुम आत्मा की दो अवस्था मानते हो ना बंधन अवस्था और मुक्ति अवस्था आत्मा का दो अवस्था मानना ठीक नहीं होगा आत्मा अनित्य होने लग जाएगा यदि पहले बंधन अवस्था में बाद में बंधन अवस्था विशिष्ट आत्मा था कौन सा आत्मा था बंधन बद्ध था बंधन से युक्त था उसको मुक्ति अवस्था में जाना है तो यह अवस्था छुटेगा तो अवस्था वाला भी चला जाएगा मैंने विशिष्ट का अभाव हो जाता है एक सोते तो भी दो अभाव जो पूर्व अवस्था नहीं बंधन अवस्था नहीं तो बंधन अवस्था विशिष्ट भी समाप्त होगा अनित्य हो जाएगा आत्मा अकृता भ्यागप दोष आ जाएगा इत्यादि कई दोष देने वाले हैं अवस्था भेदभाने पर लोग अवस्था अवस्थाभेद मानते हैं बंधन अवस्था और मुक्त अवस्था उनके यहां दो ही अवस्था मानते हैं हमें विद्या अवस्था अविद्या अवस्था हम ये मानते हैं इतना अंतर है तो दो आत्मा अवस्थाभे अनुभव द्वैतवादी आत्मा का अवस्थाभेद दो अवस्था मानते हैं बंधन अवस्था मुक्ति अवस्था ये हो नहीं सकता आत्मा की दो अवस्था होनी संभव नहीं है वास्तविक काल्पनिक तो हमारे यहां जो कुछ होता काल्पनिक होता है एक अभिवादित में आदि श्रुति को लेकर के हम मानते हैं आपके यहाँ तो वास्तविक है अवस्था वास्तविक है तो दो वास्तविक अवस्था आत्मा को मानना ठीक नहीं कहते यदि तावत आत्मडोर बंधन मुक्ता अवस्था युगत जाता क्रमेणा यदि आप अवस्था मानते हैं तो आत्मा में दो अवस्था मानते हैं तो एक साथ दोनों अवस्था होंगे अथवा क्रम से होंगे ये प्रश्न उठेगा पहला बंधन अवस्था और मुक्त अवस्था, अवस्था एक साथ है दोनों ये तो हो नहीं सकता एक साथ विरोध है एक बंधन या मुक्ति कहाँ से एक साथ होगा यदि ताब तप्त तो यदि आत्मरो बंध मुक्ता अवस्था दो अवस्था आपने माना हुआ है वास्तविक माना हुआ है आपने काल्पनिक नहीं माना दो इतवादियों ने दोनों अवस्था युगपत युगवद्यात एक साथ हो युगपत आता युगवत्त एक साथ हो दोनों अवस्था मान लिया जाए क्रमेणवा अथवा क्रम से होंगे वो अवस्था बद्ध बंधन अवस्था और मुक्त अवस्था क्रम से होंगे अथवा पूर्वापर भाव होगा एक साथ होगा यह प्रश्न पहला उठा युगवत ताबत विरोधात्मा सम्भवतें एक साथ होना तो संभव नहीं है विरोध है कैसे स्थिति और गति के समान है कहा स्थिति गति वक्त कैसे बोल दिया चलना भी है बैठना भी है दोनों एक साथ होगा क्या नहीं होता विरोधी है एक साथ होना तो संभव नहीं बंधन अवस्था मुक्ति अवस्था दोनों एक साथ होना संभव नहीं क्यों स्थिति गति इवा एक कहा स्थिति और गति के समान ये दृष्टान्त जैसे बैठना अथवा चल देना एक साथ नहीं हो सकता एक ही में एक ही में ऐसा दोनों कार्य एक साथ विरोधी कार्य नहीं हो सकता बंधन अवस्था भिन्न भिन्न हो जाएगा एक बंधन में भुक्ता है वो तो भिन्न भिन्न हो जाएगा एक काल में भी होगा भिन्न काल में हो जाएगा इसी का पहले बंधन अथवा मुक्ति जो कुछ हो किंतु एक ही काल में एक ही व्यक्ति में यह दोनों अवस्था एक साथ मानना संभव नहीं है क्रमाभावित्व क्रम मानेंगे बंधन अवस्था मुक्त अवस्था को यह आत्मा के वास्तविक है एक को छोड़ना है एक को प्राप्त करना है इसलिए साधना आदि करेगा वेदादि सार्थक होंगे ऐसा माने तो क्रमभावित्व चाह क्रमभावी मान्य पर निर्निमितक है कि सनिमितक है वो कर्म के लिए तो क्रम के लिए कोई निमित्त है अथवा बिना का है कर्म? यह प्रश्न उठता है हम दो विकल्प होगा कर्मभावित्व चाह क्रमभावी भी माने के दोनों अवस्थाओं को निर्निमित्व अनिर्पोक्ष प्रसंग यदि निर्निमित्व हो तो पहले वाली जो अवस्था बनी रहेगी बिना निमित्त होते निमित्त हटना नहीं है निमित्त होता तो निमित्त हटने पर वो भी हट जाता निमित्त नहीं है तो मुख्य होना संभव नहीं होगा जो बंधन अवस्था पहले है तो बंधन ही रहेगा हमेशा जो के बंधन अवस्था कोई निमित्तजन्य होता तो निमित्त के हटने पर ही हट जाता किंतु निर्निमितक मानने क्रम से होना है निर्नि तक तो पहली अवस्था पहले वाली अवस्था बने रहे निमित्त नहीं है उसके नाश के लिए अनिर्मोक्ष प्रसंग आ जाएगा मोक्ष नहीं हो पाएगा उस बाधी के पद में क्या बंधन मुक्त मानते और मुक्ता है ना वहां हमारे यहां तो है ही नहीं दोनों नहीं है मुक्ता भी नहीं बंधन में सारे है ना ना ना ना ना ना सा था था। है न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न तो साधक न मुमुक्ष न वही मुक्ता इतना परमार्थ वास्तविकता तो ये हमारे यहां तो सारी कल्पना है नहीं, जीवात्मा भी नहीं जीवात्मा नहीं मान वो स्वरूप है जिसको जीव कहते तो वो नहीं रहेगा उसका उपाधि विशिष्ट को जीव बोलते थे ना नाम कहलाया किंतु स्वरूप का भाव नहीं होगा उपाधि का भाव करना है माना घटाकाश का अभाव आकाश रहेगा ना आकाश कहां जाएगा स्वरूप का अभाव नहीं होता केवल घटा घटाकाश नाम नहीं रहेगा बात इतनी है घटफोट तो व्यवहार में ऐसा बोला गया है तो वास्तविक जीवात्मा भी नहीं परमा एक ही सच्चिदान लगन एक है बस जीव होने से पर शब्द लगाना विश्लेषण लगाना पड़ा तो वहां तो, तो कह रहे हैं कब व्यवहार व्यवहार सत्ता में व्यावहारिक सत्ता में बोल रहे हैं पारमार्थिक सत्ता में नहीं बोलेंगे वहां तो शास्त्र अर्थक है वहा कहना बनता ही नहीं माने ये व्यवहारिक सत्ता में बोल रहे हैं जो भी व्यवहार काल में जीव भी है ईश्वर भी है सब कुछ है शास्त्र साधक है माने यही साधना करनी अंत करने की सफाई के लिए अपनी सफाई के लिए नहीं सीधी साधी बात यह है और तो का स्वयं की सफाई करने है कितने अंतर है तो कह रहे थे कर्मभावित्व तो निर्मित्व यदि कर्म मानेगे तो दोनों अवस्थाओं को जो बंधन अवस्था मुक्त अवस्था जो द्वैतवादी लोग कल्पना करते हैं इसमें यदि एक साथ मानेगे तो विरोध होगा दोनों अवस्था यदि कर्म कर्मभावी मानेगे तो निर्मितता की सनिमित्ता है बात यही है निमित्त के बिना है या सहित है तो बिना निमित्त का होगा तो अनिर्मोक्ष प्रसंग फिर मोक्ष नहीं होगा बंधन अवस्था पहली है तो बने बना रहे वो बना रहेगा निमित्त होता हो तो निमित्त जाने पर ये भी हट जाता अवस्था भी चली जाती जिस निमित्त से बने निमित्त नहीं है और अन्य निमित्त से यदि अन्य निमित्त कोई हो तो अन्य निमित्त हो तो स्वतो अभा अन्य निमित्त बंधा स्वयं तो नहीं है ना वो वो बंधन में बंधन अन्य के कारण था स्वतः नहीं बंधम मुक्ति नहीं अन्य निमित्त होने पर स्वयं तो बंधन है ही उसकी अन्य के कारण बंधन हुआ तो स्वयं तो है ही ना उसमें सो तो अभा अपरार्थ तो प्रसंग फिर अवस्था आप वास्तविक नहीं हो पाएगा क्या हो जाएगा ये दोनों अवस्थाओं में वास्तविक नहीं अपरमार्थ हो जाएंगे वास्तविक नहीं हो पाएंगे आप वास्तविक मानते हैं दोनों अवस्थाओं को सिद्ध नहीं होगा स्थिति में सिद्धांति कहानी होगी आपकी आपने वास्तविक माना हुआ है यदि मान कोई निवित्त है अवस्था ये निवित्त है तो अन्य निमित्त हो गया ना तो स्वयं तो नहीं है अन्य के कारण से आ गए किसी कारण से काला धब्बा लग गया तो स्वयं थोड़ी काला है वो स्वयं नहीं हो पाएगा फिर क्या होगा परमार्थता आ जाए वास्तविक नहीं मानना पड़ेगा उस स्थिति में शनिवक मानने पर तथा चनि शनि को आने तो अपारमार्थिक होगा अपारमार्थिक होने पर क्या आएगा तथा चतिक अभ्युक हानि आपके जो स्वीकार किया था दोनों अवस्था सत्य है वास्तविक है उसकी हानि होगी अब वास्तविक कल्पना कर इसे दान ठीक में कहते हैं नहीं व्यवहारा ती तेसु तेसु गुण दोष आशंका इत्यर्थ कह रहे हैं जो मुक्तात्मा होते हैं ना जो व्यवहार से अतीत हो गए हैं उनमें उन लोगों में गुण दोष की आशंका नहीं दोष अनर्थिक रूप दोष बोला था पूर्वादि ने उनमें नहीं उन होता मुक्तात्मा में कोई दोष नहीं गुण भी नहीं है दोष भी नहीं है गुण दोस्तों व्यवहार काल में होता है जो कुछ होता है तो जो व्यवहार से अतीत हो गए परमार्थिक सत्ता में पहुंचे हुए हैं जो उनमें गुण और दोष कोई भी नहीं होता उनमें शंका नहीं होती गुण की भी दोष की भी गुण दोष की शंका तो व्यवहारिक काल में है ये उत्तर दिया द्वितीय मते मुक्तात्मा शुवा अस्पथ पक्षेप क्षेत्र के शिष्य तम तम प्रति चास्त्राद्यनार्थक विद्या अवस्था में अस्तित्व जैसे द्वैतवादियों के मत पे मुक्तात्मा में शास्त्रादि अनर्थक होते हैं मुक्ति अवस्था में ऐसा माना है उन्होंने गुरु शिष्यादि भाव से रहित हो जाता उसका द्वैतवादी को मत भेजिए द्वैती मते द्वैतवादी का मत में मुक्तात्मा जो मुक्तात्मा है उनमें इवक उनके समान अस्मत् पक्षे भी हमारे जो सिद्धांत पक्ष में भी क्षेत्र के ईश्वरत्व ईश्वरत्व ही सिद्ध होता हमारे यहां और सिद्ध होता है तम प्रति उस ईश्वर भाव में पहुंचा हुआ क्षेत्र के प्रति शास्त्राधि हमारे यहां भी आर्थक है जैसे हम मुक्तात्मा में शास्त्रवादी क्षेत्र के ईश्वर भाव में जब पहुंच जाता है तो स्थिति में शास्त्रादी समान है आर्थक समान है विद्यावस्था ज्ञानावस्था में क्षेत्र भाव से स्वीकार किया है और शास्त्रादि को अनर्थक माना है ज्ञानावस्था में यदि फलित इत्यादि भाष्य में कहा था तथा न हमने अस्माकम अद्वैती नाम मत है क्षेत्र ज्ञान अवईश्वर एकत्र सती क्षेत्र ज्ञान को ईश्वर के साथ एकता उपमानने पर जब स्थित्व में ज्ञान अवस्था में होगा ये शास्त्रार्थी अनर्थकम भवतु शास्त्राद्य अनर्थक हो जाए कोई आपत्ति नहीं हमें जैसे द्वैतवादियों के मध्य में मुक्तात्मा हम तो शास्त्रार्थी अनर्थक हैं उसी प्रकार हमारे यहां भी क्षेत्र ज्ञा ईश्वर भाव में देखता है जो व्यक्ति उस काल में है तो शास्त्रार्थी अनर्थक है द्वित हम दूसरी कहते हैं अवस्था में क्या अवस्था में शास्त्रार्थी अर्थक सिद्धांत जो विकल्प दिया था पूछा था किस अवस्था में तो मानते हो हमारे यहाँ शास्त्रार्थी अनर्थक अवस्था में अज्ञान अवस्था में तो द्वितीय पक्ष है अज्ञान अवस्था अज्ञान अवस्था में सार्थक है शास्त्राधि अविद्या इत्यादि अविद्या विषय तो अर्थवत्व ही कहा के विषय में व्यवहारिक सत्ता में जब तक है ये अविद्या विषय है तब तक शास्त्रार्थी सार्थक शास्त्र भी है गुरु भी है शिष्य भी है सब कुछ है तदैव दृष्टांत उसी को दृष्टांत लेकर के व्याख्या करते यथा इत्यादि कहता था यथा द्वैती नाम दृष्टांत द्वैतीय है जैसे द्वैती को वैसे हमारे यहाँ वो तो मुक्तात्मा में शास्त्रादि अनर्थक मानते हैं हमें यहां ज्ञानावस्था में शास्त्रार्थी अनर्थक मानते हैं वो बंधन आत्मा में शास्त्रादि सार्थक मानते हैं तो हम इसमें अज्ञान अवस्था में शास्त्रार्थि सार्थक मानते हैं ठीक है कोई दृष्टांत तो द्वैतवादी को दृष्टान्त तो बनाकर ही बोल रहे हैं सिद्धांत अपने बाद, अपना है यथा इत्यादि कहा था यथा द्वैती नाम सर्वेशा जितने भी द्वैतवादी हैं सबके मत बंदा में पर बंधावस्थायाम एवं शास्त्रार्थी अर्थ होते बंधन अवस्था है ना संसारी अवस्था उसमें में शास्त्रार्थी सार्थक होते हैं न मुक्तावस्थायाम मुक्तावस्था में उनकी भी शास्त्रार्थी अमर्थक हो जाते हैं ठीक इसी एवं इसी प्रकार हमारे यहाँ है दृष्टांत एवं अंत एवं बोला एवं हमारे यहाँ में ही कहा एवं का अर्थ अद्वैती नाम अभी जो एवं शब्द का अर्थ है हम जो अद्वैतवादी हम हमारे यहां भी विद्योदया प्राग अर्थवत्व शास्त्रवादी का ज्ञान उदय होने से पहले शास्त्रादि सार्थक है जब तक अहम ब्रह्माश्मी भाव में नहीं पहुंचा होगा तब तक शास्त्रादि सार्थक सार्थ ना है कहा द्वैतिवीर अद्वैती नाम साम्य पूर्वावधि बोलते हैं द्वैतियों के साथ अद्वैतियों का समता नहीं हो सकती है हमारे यहां दोनों वास्तविक हैं आप आपके यहाँ एक ही वास्तविक है परमवार्थिक वास्तविक व्यवहारिक कल्पित है आपके यहाँ हमारे यहाँ दोनों वास्तविक है इसलिए एक को त्यागना है एक को ग्रहण कर ले शास्त्रवादी सार्थक होंगे हमारे यहाँ आपके यहाँ तो किसी को त्याग भी नहीं ग्रहण भी नहीं है फिर शास्त्रार्थी सार्थक कैसे होंगे नहीं हो सकते आपके द्वैतवादी की शंका है द्वैत भीर अद्वैती राम द्वैतियों के साथ अद्वैतियों का समता नहीं है पूर्ववादी ये करता है हमारे यहाँ दोनों वास्तविक अवस्था है आप क्या का है, है। एक काल्पनिक अवस्था एक वास्तविक है तो अंतर है ननु इत्यादि शंका है ननु आत्मरो बंध मुक्ता अवस्थे परमार्थता एवं वस्तुभूत द्वितीरा न सर्वेशा ये कहना द्विति आत्मा के जो दो अवस्था है बंधन अवस्था मुक्तावस्था ये दोनों अवस्था परमार्थ तो वस्तुभूत वास्तविक है ये दोनों वस्तु है दोनों एक अवस्तु एक वस्तु नहीं आपके यहाँ तो एक अवस्थु एक वस्तु हमारे दोनों वस्तु है परमार्थिक अवस्था भी व्यावहारिक अवस्था भी बंधन अवस्था और मुक्ता अवस्था द्वैतिराम न ना सर्वेषा जितने भी हम द्वैतवादी हैं सबके मत में ऐसा है दोनों अवस्था पारमार्थिक है वास्तविक है अतो इसलिए दोनों अवस्था बंधन मान पारवार्थिक बनने से अतो ये है उपाधेय तत्साधन सभाव एक त्याज्य है ग्राह्य है अवस्था बंधन अवस्था त्याज्य है और एक है उपाधेय अवस्था मुक्त है मुक्तावस्था है तो इसके साधन स्वभाव होने पर होगा साधन चाहिए त्यागने के साधन करने के लिए साधन साधन सदभाव में शास्त्रार्थी हो तो, तो शास्त्रार्थी अर्थक हो जाए ये साधन है द्वैत को त्यागने के साधन है मुक्तात्मा में पहुंचने के साधन है हाँ बंधन को त्यागने के साधन है शास्त्र बताया कि सार्थक हो जाते हैं हमारे शास्त्र द्वैतवादियों अद्वैती नाम तो पुनर् जो अद्वैतवादी है नो द्वैत्य अपरमार्थत्व तो द्वैत वास्तविक नहीं है इनके यहां अद्वैतवादी के मत में केवल के अद्वैत पारमार्थिक है द्वैत तो वास्तविक तो है ही नहीं अविद्या कृतत्व क्यों नहीं द्वैत इनके यहां अविद्या के द्वारा रचा मानते हैं अज्ञान के द्वारा न होता हुआ दिखना ऐसा मानते हैं विवर्तवाद है इनका अविद्या कृतत्वा बंदावस्था या आत्मा अपरमार्थत्व बंदावस्था अभी वास्तव में है ही नहीं आत्मा का यदि नहीं है बंधनावस्था है नहीं वास्तव में अद्वैतवादी के हाथों तो निर्वेष तो किसको विषय करेगा शास्त्र विषय न होने से शास्त्र आदि अर्थक्यम शास्त्र आदि तो अद्वैतवादी के मतव्य सिद्धांत उत्तर देंगे ठीक है अवस्थ तनमते शास्त्र आदि अर्थवत्म फलित महा दोनों अवस्था वास्तविक है द्वैतवादी के मत में वस्तुत्व वास्तविक मान्य पर तन्मते मान्य द्वैतवादी नाम मत द्वैतवादी रूपये मत में शास्त्रार्थी अर्थत्व फलितम अह शास्त्रार्थे अर्थवान होगा ये निष्पन्न होता है ये अर्थ निष्पन्न के फल बताते हैं अतः इत्यादि कहा था अतो हे उपाधि तत्साधन स्वभाव कहा था दोवस्था सत्य है इसलिए एक को त्यागना है एक को ग्रहण करना है बंधन बंधनावस्था को त्यागना है मुक्त को ग्रहण करना है इसलिए उसके साधन का सद्भाव में वेद प्रमाण है साधन है करके कौन बताएगा वेद बताएगा शास्त्रादि सार्थक होते हमारे सिद्धांत हेतु और सिद्धांत मैंने क्या है वेदांतिक मत है ये सिद्धांत हेतु ना अवस्था वस्तु था अवस्था दोनों वस्तु नहीं है अवस्था भी वस्तु नहीं है बंधन अवस्था भी वस्तु नहीं है कोई अवस्था वस्तु है ही नहीं वास्तविक है ही नहीं कल्पना है सारी अवस्था यदि वैषम्य माह वहाँ दोनों अवस्था वस्तु है नहीं हमारे दोनों अवस्था वस्तु है वास्तविक है इसलिए विषमता है जो दृष्टान्त हमारे यहाँ दे करके आप अपने में घटाना चाहते हैं जैसे वहां ऐसे हमारे यहां बोलते हो आप साम्य नहीं है विषमता है ये कहा अद्वैत इनाम इत्यादि कहा था ये कहा था अद्वैत इनाम पुनर्द्वैत अपरमार्थत्व द्वैत अपरमार्थिक है वास्तविक नहीं है अद्वैतिक वादे के मत में क्यों क्यों, क्यों अपरवार्थिक है विद्याकृतत्व अज्ञांश रचा है यह सब वास्तविक नहीं है बंदावस्था ऐसा आत्मा अपरमार्थ बंदावस्था भी आत्मा का वास्तविक नहीं है अपरमार्थ है कल्पना है यदि ऐसी हो तो मेरे विशेषत्ता सास सहजी आरोप क्यों यही है विषय न होने के कारण न अवस्था है, तो है सर्प नहीं दिखते आप सर्प को दिखते ही नहीं रज्जू में सत्य है वो हम लोग तो देख रहे हैं तो वो भी देखते हैं ना सर्प को दिखता कि नहीं आपको रज्जू में सर्प सा, सर्प हो जलधारा हो माला हो दिखता कि नहीं दिखता मरुभूमि में जल दिखता कि नहीं दिखा सत्य मान करके जाते हैं पीने के लिए पानी पीने के लिए अथवा असत्य मानकर जाते हैं हाँ, दौड़ते दौड़ते थक जाते पानी नहीं मिलता सुक्ति में चांदी का भ्रम होगा अब सत्य मान करके लोभ है चांदी है जाते हैं किंतु तो मिलता है सुक्ति सत्य तो दिखने के लिए अलग है भाषणा अलग है होना अलग है बात यह ठीक है का मैं कहते व्यवहारिकम द्वैतम तन मत स्वीकृतम ये आशंका सिद्धांतगढ़ से शंका कर दी गई वेदांतिक मत में भी व्यावहारिक सत्य तो स्वीकार किया है कैसे सत्य व्यावहारिक सत्य पारमार्थिक सत्य नहीं मानते इसको रज्जु सर्पदेश नहीं मानते हैं ये व्यावहारिक सत्य है जब तक तो परमार्थिक सत्या में नहीं जाता सब शास्त्र भी गुरु भी शिष्य मानते हैं वेदांत ये शंका है व्यावहारिकम द्वैतम तन अद्वैतवादी के मत में भी व्यवहारिक सत्य है द्वैत है व्यावहारिक द्वैत है स्वीकृतम व्यवहारिक द्वैत को स्वीकार किया है वेदांत मत में भी पारमार्थिक द्वैत व्यवहारिक द्वैत तो माना है, है। ये कहा working? क्यों व्यवहारिक द्वैत अविद्यातत्वाद जो अज्ञान से बनाया हुआ व्यवहारिक थोड़ी होता है वो तो, तो कल्पना ही है ये पूर्वादी अविद्यातत्वाद द्वैत सारे अविद्यात है ने मत में कल्पित द्वैत है न व्यवहारात् न तस्वस्तुता वेदांति लोग व्यवहार करते हैं कल्पित द्वैत के द्वारा कैसे द्वैत के द्वारा इसलिए वस्तु तक नहीं वास्तविक नहीं है वो द्वैत कल्पित द्वैत के द्वारा व्यवहार होता है इनके हमारे यहाँ वास्तविक द्वैत के द्वारा व्यवहार होता है इसलिए बंधन अवस्था सत्य हमारे यहां उनके यहां तो कल्पित द्वैत के द्वारा व्यवहार होता है इसलिए सत्य नहीं वो वस्तु नहीं है बंदावस्था है या वस्तु तो अभावित दोषा बंदावस्था वस्तु के अभाव मानते हैं लोग बंधन अवस्था जो है वस्तु नहीं है अपारमार्थिक है कल्पना है सामान्य में अन्य दोष भी है बंधन बंधावस्था या आत्मनो अपरमार्थत्व का बंधन अवस्था जो है ना आत्मा का वास्तविक न माने अपरमार्थत्व अवास्तविकत्व अवास्तविक मानने पर निरपिश्वात द्वैत भी नहीं है और बंधन अवस्था भी नहीं है तो किसके लिए सार्थ सार्थक करेंगे यदि द्वैत होता तो द्वैत को हटाने के लिए करते शास्त्र की सार्थकता दिखाते अद्वैतवादी द्वैत आ नहीं उनके यहाँ क्या हटाना उसको व्यावहारिक है मैं कल्पित है वो बंधन अवस्था भी वास्तविक नहीं है कल्पना है किसको हटाने के लिए शास्त्र सार्थक होगा गया इनके यहां वेदांतिक अद्वैतवादी के मत में आत्मा नत्व तो, तो अवस्था भेदो द्वैतीम भी नास्तित्व सिद्धांत बोलते हैं वास्तविक रूप से देखो आत्मा में अवस्था भेद द्वैतवादी के मत में भी सिद्ध नहीं होता अवस्था भेद तो मान रहे हैं क्यों वास्तविक तो सिद्ध नहीं होगा भेद अवस्था भेद सिद्ध नहीं होगा बंधन अवस्था और मुक्त अवस्था दो सिद्ध नहीं होता वास्तविक देखें तो इनके यहां भी सिद्ध नहीं होता दोनों अवस्था एक, एक साथ होते हैं अथवा क्रम से होते हैं ये विकल्प करेंगे सिद्धांत है एक साथ दोनों अवस्था होना तो संभव नहीं क्रम से यदि होगा तो निर्निमितक है सनिमित्तक है यदि निमित्त नहीं है तो पहले जो अवस्था हमेशा रहे वो अवस्था निमित्त के अभाव में उसका अभाव होगा नहीं बना रहेगा अवस्था बनी रहेगी यदि तो फिर आपके मुक्त होना संभव नहीं होगा और सनिमित्तक है तो जो निमित्त जन्य होता है माने क्या होगा वो वास्तविक नहीं होगा वो जो निमित्त से होता हो वास्तविक नहीं होता तो स्थिति में क्या आप कहते वास्तविक कहते वो आपके सिद्धांत कहानी होगी ये सिद्धांत पकड़ रहे हैं ये कहते हैं आत्मा ने तत्व तो अवस्था भी तो भी नास्ति आत्मा में बा... अवस्था वास्तव में जो अवस्था भेद है बन्दर अवस्था मुक्त अवस्था भेद द्वितीय में रही है ये सिद्धांत खंडन करते न करके कहा था न अवस्था भेद अनुपत्य कहता, आत्मा की अवस्था का भेद मानना संभव नहीं है सिद्ध नहीं होता बोलना ही बोल रहा है आपके यहाँ कल्पना ही हो जाती हो कैसे अनुपत्य दर्शे तुम ना कहा था ना नहीं हो सकता कहा उसी के ही दिखाने के लिए विकल्प है सिद्धांत दो विकल्प कर देते हैं दोनों अवस्था एक काल में भिन्न भिन्न काल में मानते हो यदि इत्यादि कहा था यदि ता, तावत आत्मरो बंधन अवस्था एक वक्त यदि आत्मा का बंधन अवस्था मुक्ति अवस्था एक साथ यदि मानते हो द्वैतवादी तो क्रमेण वाह एक साथ मानते हो क्रम से बांधते हो यह पहला ये विकल्प कर दिया तो युगपत कावत विरोधा एक साथ तो होना संभव नहीं है दोनों अवस्था क्यों न संभवता बोल दिया संभव नहीं स्थिति गति भ एक ही व्यक्ति में दोनों अवस्था एक साथ बांधना संभव नहीं है दोनों अवस्था बंधन अवस्था उप्त अवस्था एक काल में होना संभव नहीं एक व्यक्ति में भिन्न व्यक्ति में हो जाए एक व्यक्ति में होना संभव नहीं कहा तत्र आद्यम दो साहित्य कि पहले वाला पक्ष क्रम क्रम नहीं एक साथ युगपत वाला है उसका खंडन किया युगपत इत्यादि ताबत गृहराज एक साथ होना संभव नहीं बंधन और मुक्ता मुक्ति अवस्था द्वितीय द्वितीय क्रम है क्रम से मानते हैं दो अवस्थाओं को पहला बंधन अवस्था कालांतर में मुक्ति अवस्था ऐसा मानेंगे तब भी द्वितीय वही द्वितीय क्रम क्रम भाग्य वाला क्रमभाविंदोर अवस्था क्रमभावी दो अवस्था क्रमभावी है पहले बंधन होगा बाद में मुक्ति होगी क्रमभावी अवस्था दो हैं है निर्निमित्तम सनिमितम तो निर्निमितक है बिना निमित्त के अवस्था में क्रम होता हो अथवा सनिमितक होता हो निमितक के था के निर्मित निमित्त रहित है वो अवस्था क्योंकि विकल्प आद्य पहला वाला निर्निमितक माने निमित्त के बिना ही है अवस्था सदा प्रसंगा हमेशा वही बना रहेगा वो हटेगा नहीं जो पहले आया हुआ है निमित्त होता तो निमित्त जाने से वो भी हट जाता निमित्त पाए आए कैसे वो बोलते हैं निमित्त हट जाने पर नैमित्त घट जाता है जैसे जल उष्ण हो गया था तो उष्णता हट जाती है निमित्त हट जाने पर शीतता आ जाती है मैं अग्नि के ताप समाप्त कर देंगे तो उष्णता भी हट जाएगी निमित्त के जाने से निमित्त उष्णता के लिए मित्ता अग्नि दूर कर देने पर उष्णता भी खत्म हो जाती है निमित्त के हटने पर हटना है यदि निर्निमित्त को तो निमित्त नहीं है तो बना रहेगा वो जैसे जल का स्वरूप शीतता है निमित्त जन्य नहीं स्वाभाविक है हमेशा वही रहेगा इस तरह हो जाएगा निर्निमितक अवस्था मानेंगे तो पहली वाली ये अवस्था बनी रहेगी बंधन अवस्था बनी रहेगी ठीक मुक्ति होना संभव नहीं उस काल में तो प्रतिभा की बात बढ़मोक्ष और अवस्था सदाशिया है सदा बंद प्रसंग हमेशा होने से बंद मोक्ष और व्यवस्था न याद होगा कहीं क्रमवायु अवस्था और निर्मित सर्विमित्व तो सदा प्रसंग पहले हमेशा है बंद मोक्ष और अवस्था सियाद बंदमुक्ति की अपेक्षा क्या हो व्यवस्था एक मैंने हमेशा होगी इत्यादि मानी एक साथ होंगे बनेगी नहीं व्यवस्था क्रम इत्यादि कहा क्रम, क्रम क्रम मानेंगे तो क्या होगा कल्पांतर वहा तो क्रम में क्या है पहले यदि हो बंधन अवस्था तो निमित्त नहीं तो हमेशा रहेगा सदा सदाभावी होंगे वो अन्य अन्य कोई निमित्त है यदि अन्य निमित्त स्वतो अभाव आद फिर स्वतो अभाव स्वयं नहीं होगा वो अन्य निमित्त को स्वयं स्वयं पारमार्थिक नहीं हो पाएगा तुम अन्य जो निमित्त से परमार्थ होना है नहीं हो पाएगा स्वतः पारमार्थिक अवस्था नहीं बनी बंधनमोक्ष अवस्था नहीं वो परमार्थी सिद्धांत बोलते हैं आप मान ये अनुमान देते हैं बंद अवस्था मुक्ति अवस्था पारमार्थिक नहीं है कल्पित है सिद्धांत यह बोलना चाहते वास्तविक नहीं है बंदमोक्ष अवस्थे दोनों जो अवस्थाएं हैं न परमार्थ वास्तविक नहीं अस्वा स्वाभाविक नहीं है माने अन्य निमित्त होने पर स्थिति आ जाए स्वाभाविक नहीं हो अन्य के कारण आये हुए बंद अवस्था मुक्ति अवस्था माने जाते फटिक लवहित्यवाद जैसे फटिक में लालपना आ जाता है अन्य निमित्त के कारण जपा कुसुमा के माध्यम से आता है वो रक्त पुष्प आदि हैं सानिध्य में है। उसके माध्यम से दिखता है तो वो जो फटिकी जो लाली में है वास्तविक है क्या अवास्तविक इस प्रकार अन्य निमित्त के मानव पर अवास्तविक अपरमार्थ तो आ जाएगा अवस्था में वास्तविक नहीं होगा जो तो अन्य निमित्त से होता है वास्तविक नहीं होता फटिक लाल नहीं होता शुक्ल होता है सफेद होता है अन्य निमित्त है वो लौहित्य जो आया है दिखता है वह स्फटिक स्वाभाविक नहीं हुआ स्वाभाविक तो स्वच्छा है वो ठीक इसी प्रकार यहां भी यदि अन्य निमित्तक मानेंगे तो स्वाभाविक नहीं हो पाएगा तो पारमार्थिक नहीं होगा अपारवार्थिक मानना पड़ेगा अपारमार्थिक होगा तो सिद्धांत की हानि आपकी आपने पारमार्थिक स्वीकार किया हुआ है आपके सिद्धांत में ये सिद्धांत बोल रहे हैं एक बंधबोक्षा अवस्थे न परमार्थ बंधबोक्षा अवस्थे पक्ष बना दे राम मान का न परमार्थ थे परमार्थत्व का खंडन करना वास्तविक नहीं है सिद्धांत बोल रहे अस्वाविकत्व क्यों अन्य निमित्तक है स्वाभाविक नहीं हो, अपारवार्थिक तो है स्फटिक लौहित्य स्फटिक में लौहित्यपना दिखता है लालपना दिखता है वो स्वाभाविक नहीं है अन्य निमित्तक है पारवार्थिक नहीं हो वास्तविक नहीं वास्तविक तो स्वच्छ है वो शुक्लपना है थीते तथा इत्यादि कहा तथा चती अभुगान है यदि अपरमार्थ स्वीकार करोगे अवस्था को वास्तविक नहीं मानोगे तो आपने कहा था अवस्था दोनों वास्तविक है सिद्धांतिकानी होगी आपकी सिद्धांत मानी सिद्धांति पूर्व को समझा रहे हैं द्वैत्यवादियों को कहा इत्य अवस्था है और न वस्तुत्व तो इस हेतु से भी आगे हेतु देते हैं दोनों अवस्था में सत्यत्व तो नहीं वस्तुत्व तो नहीं है वास्तविक नहीं है दोनों अवस्था बंधन अवस्था मुक्ति अवस्था दोनों वास्तविक नहीं है जो द्वैत्यवादी मानते हैं ये दोनों प्रकार के अवस्था वास्तविक है जिनको एक को त्यागना है एक को ग्रहण करने के लिए हुए, वो साधन बताता हुआ वेद सार्थक होकर बोल रहे हैं अवस्था वास्तविक नहीं वास्तविक यही हेतु है दूसरा हेतु इस बोलते इतना अवस्थाओं वस्तुत्व कहा हेतु आगे एक हेतु देना चाहते हैं असमाधिक दोनों अवस्थाओं के वस्तुत्व नहीं वास्तविकता नहीं है दोनों अवस्थाओं में सिद्धांत ये सिद्ध करना चाहते हैं किंचकर का किंच बंदमुक्ता अवस्था और पौरापरि निरूपणायाम बंदावस्था पूर्वम प्रकल्प अनादि अनादिम अंतवती चा तच प्रमाण विरुद्ध हम कहते देखो बंध मुक्तावस्था दोनों के की पौर्वापरिभाव कल्पना करने पर पहले बंधनावस्था की कल्पना करनी होगी और कालांतर में मुक्तावस्था की कल्पना करनी होगी तो बंद मुक्तावस्था पौर्वापर निरूपण पूर्वापर भाव का निरूपण करने पर बंधावस्था पूर्वम प्रकल्प बंधनावस्था को पहले कल्पना करनी होगी द्वैतवादी जो बंधन और मुक्ति के लिए शास्त्र सार्थकता दिखाना चाहते हैं शास्त्र आदि का अनादि अंतवती अनादि में अंतवती उसको अनादि काल से बंधन कब से काल से और बंधन समाप्त तो होगा हो। अंतवाली है अवस्था अनादि अनादि है वो और अंतवाली है ऐसे मानना पड़ेगा बंधन अवस्था को आदि तो नहीं होगा अनादिकाल से चल रही बंधन अवस्था और अंतवती चाह मान मुक्त अवस्था में अंत होना उससे अनादि अंत मानना होगा उस अवस्था को अनादि मानना होगा अंत वाली अंत वाली मानना होगा तच्च प्रमाण विरुद्ध प्रमाण से विरुद्ध होगा प्रमाण देंगे प्रमाण विरुद्ध है कैसे तो में प्रमाण देंगे तथा मुक्ष अवस्था मोक्षावस्था अवस्था की कल्पना कैसे करना पड़ेगा आदि मति अनंतताज आदि वाली है कारण वाली है उत्पन्न होना है उसने उत्पन, उत्पन, उत्पत्ति होने मुक्ति की और अनंत काल तक रहना कल्पना करनी पड़ेगी मुक्ति अवस्था की यह अनादि शांत मानना होगा बंधन अवस्था को और मुक्ति अवस्था को शादी अनंत मानना होगा आदि है और अनंत है ऐसा मानना होगा प्रमाण विरुद्ध यह भी प्रमाण विरुद्ध ही है आप दोनों के दोनों प्रमाण विरुद्ध स्वीकार किया जाते हैं इनके द्वारा माने अनादि शांत मानना भी प्रमाण है अनादि हो भाव पदार्थ हो उसका नाश नहीं होता नित्य माना हुआ अवस्था को भाव पदार्थ मानना है बंधन अवस्था भाव है कि अभाव है भाव है भाव पदार्थ है तो अनादि भाव होगा वो नित्य मानना जैसे आत्मा होगा आत्मा अनादि है भाव है भाव पदार्थ है नित्य है कि अनित्य है नित्य है ठीक इस प्रकार अवस्था को भी आप अनादि मानते हैं और भाव पदार्थ मानते हैं तो नित्य होगा फिर अंतबती नहीं लगेगा ये दोष है प्रमाण विरुद्ध है व्याप्ति बनती है ये ये अनादिभावत्व तत्र नित्यत्व अनादि भाव पदार्थ होगा वह नित्य, जैसे आत्मा आत्मा अनादि भाव पदार्थ है और नित्य है ठीक इस प्रकार ही अनादि भाव है तो नित्य मानना पड़ेगा फिर अंतवती कैसे मानोगे आप उसको अनादि अंत कैसे मानोगे प्रमाण विरुद्ध है अनुमान प्रमाण से विरोध कर जाता है दूसरा मोक्ष अवस्था आदि और अनदवती कहा हुआ है आदि है और अंत वाला है ऐसे बोला है। उत्पन्न होना मुक्ति को और आश होना जो उत्पाद पर से कहां से होगा तो नित्य कैसे मारोगे मोक्ष को नित्य माध्यम मोक्ष को जो उत्पन्न होगा वो नित्य हो पाएगा क्या गुर्था गुर्था। ये कहना है कि प्रमाण विरुद्ध आएगा यह भी द्वैतवादियों के द्वारा प्रमाण से विरुद्ध ही स्वीकार किया जाता है न तो अवस्था ब तो अवस्थान दूसरी बात इस जीवात्मा को देखो आपके यहां अवस्था वाले को देखो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने वाला जो व्यक्ति होगा पूर्व अवस्था से उत्तर अवस्था बंधन अवस्था से मुक्ति अवस्था में जाना है जिसने न तो अवस्था वो तो अवस्था तरफ गच्छता एक अवस्था वाले का दूसरी अवस्था में जाने वाला है वो व्यक्ति उसका नित्य तो उसको नित्य नहीं कर सकते अवस्था के नाश से उसका भी नाश मानना पड़ेगा पूर्वावस्था के नाश से विशेष का नाश जैसे कुंडल पहना था देवतत्व ने अब कुंडल निकाल देने पर कुंडली देवतत्ता समाप्त हो जाता है अब तक शुद्ध देवदत्त रहेगा क्या रहेगा कुंडली देवदत्ता नहीं बोलते तो कुंडल हटा दिया उस काल में केवल शुद्ध देवतत्व रहेगा कैसे रहेगा वो व्यक्तु नष्ट हो जाता है एक सत्व भी दो यो नास्तिक मैंने भाव ऐसे हो जाता है एक अवस्था का छोड़ करके दूसरे अवस्था में गया त्यागार दूसरे में गया वो व्यक्ति पहले वाला अवस्था व्यक्ति नहीं है अब अब दूसरे अवस्था वाला हो गया तो अनित्य मानना पड़ेगा उसको आत्मा भी अनित्य होने लग जाएगा तुम्हारे मत भी इस तरह से अवस्था एक अवस्था को छोड़ करके दूसरे अवस्था में जाना हो तो ये कह रहे अवस्था ब तो अवस्था तरह गचता एक अवस्था को छोड़ करके दूसरे अवस्था में जाने वाले का नित्यत्व उपाय तुम न सक्य हम नित्यत्व की सिद्धि नहीं कर पाओगे आप ये सिद्धांत कह रहे हैं अथा अनित्यत्व तो परिहार आया नहीं ये अनित जीवात्मा में तो आ जाएगा यह अवस्था छोड़कर दूसरी अवस्था में जाने पर अवस्था विशेष पूर्व अवस्था विशेष नहीं रहा वो और तो दूसरी अवस्था पे आ गया ऐसा मान्य पर तो नहीं हो पा रहा हो तो इस नेतृत्व में अनितत्व तो दोष आ रहा था इसको खंडन करने के लिए बंधमुक्ता अवस्था भेद हो न बंधन और मुक्ति अवस्था की कल्पना यदि नहीं करोगे तुम सिद्धांत बोल रहे हैं भाई दोष आ रहा है तुम्हारे ऊपर एक अवस्था छोड़कर दूसरी अवस्था जा तो अनित्य होगा वो तो उस दोष को हटाने के लिए दूर करने के लिए बंधन अवस्था और मुक्ति अवस्था की कल्पना यदि नहीं करोगे तो क्या होगा अथो द्वैती नाम अभी शास्त्र अनर्थक तो बंधन और मुक्ति अवस्था कल्पना नहीं करेंगे तुम्हारे यहाँ द्वैतीय यहाँ भी शास्त्रार्थी अनर्थक अवस्था में शास्त्रार्थी किसको बोलेंगे किसको त्याग किसको दोनों अवस्था जो स्वीकार ही नहीं करोगे तो किसको त्यागने के लिए किसको ग्रहण के लिए शास्त्रार्थी सार्थक होंगे अनर्थक होंगे उस अंदर दोषो अपरिहार्य है वो तो परिहार नहीं कर पाओगे तुम रुख नहीं कर सौ दोष आएगा ही तुम्हारे यहां भी समानत्वाद हमारे यहां तुम्हारे यहां समान है दोष इसलिए वो दोष को शास्त्रादिथिक दोष हमारे यहां मात्रा तुम्हारे यहां भी है न अद्वैतवादी ना परिहार तुम्हें दोष है इसलिए केवल अद्वैतवादी के द्वारा ही वो दोष का परिहार करना युक्ति संगत नहीं है तुम्हारे यहां भी वही दोष आ रहा है गुरुपक्ष ने कहा था अधिक यहां शास्त्र आदि अरर्थक हैं जीव यदि परमात्मा ही है तो शास्त्रार्थी किसी लिये तो तुम्हारे यहां पर घूम फिर के वो दोष आने वाला है यत्रो समोभयो दोष परिहारों के साथ बा समय कष्ट प्रयोग प्रयुक्त ताद्रिक विचार आया है जहां दोष भी समान हो गुण भी समान हो मैं एक व्यक्ति का आक्षेप नहीं तुम गलत हो नहीं बोल सकता उस आ, उस वि ऐसे विषय के विचार में एक व्यक्ति का दोषी नहीं बना सकता तुम्हारे यहाँ भी दोष आ रहा है शास्त्राजी अंठथकता तुम्हारे यहां भी मुक्तावस्था में हमारे हमारे यहाँ ज्ञानावस्था में शास्त्रार्जी अंठथक है तुम्हारे यहाँ मुक्तावस्था में अंथक है यदि अवस्था स्वीकार नहीं करोगे तब भी तुम्हारे यहां शास्त्रार्जी अंथक है ही है किसके लिए होगा इस सिद्धांत का समय हो गया है ठीक है फिर देखिए ज्ञानावस्था में अद्वैत है वही तो है और क्या है वहां क्या उपासना, उपासना जीवन मुक्ति में पहले है जीवन मुक्ति पहली अवस्था में जो कुछ कर रहा है जीवन मुक्ति पूर्व अवस्था में सारे सारे साधन जिज्ञासु के लिए है विभिन्के के लिए साधन है सब उसका अवस्था पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्णमृत्ते पूर्णश पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति